में हमारे जीवन के लिए उपयोगी पूल वाक्य हमको मिले पहली बात कि हम सभी को अपना माने यह भौतिक दर्शन से सिद्ध होता है सत्य है जीवन का दूसरी बात है कि हम किसी को भी अपना न माने यह आध्यात्मिक दर्शन का सत्य है और हम प्रभु को अपना माने केवल प्रभु को अपना माने यह आर्थिक दर्शन का सत्य है तो किसी न किसी धार्मिक सत्य के आधार पर हमारा संपूर्ण जीवन नियंत्रित होना चाहिए शुद्ध भौतिक की दृष्टिकोण से आप देखे तो संपूर्ण जगत एक इकाई है इसमें भी हम अपने पराय का भेद नहीं कर सकते स्थान पहलू भी हमारे व्यक्तित्व में है कुछ भौतिक तत्व तो भी हमारे साथ हैं भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर हमारे साथ हैं और जिन तत्वों से एक एक इकाई एक एक यूनिट शरीरों का तैयार होता है उन्हीं तत्वों से ब्रह्मांड बना हुआ है तो इस दृष्टि से इकाई में और समस् में एक बहुत ही घनिष्ठ एकता है और स्व दृष्टि से देखकर जब हम जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो संपूर्ण जगत को एक जीवन मानकर फिर इसके जितने भी प्राणी हैं, सबको अपना मानना चाहिए जगत के नाते सबको अपना मानना चाहिए ऐसे की एक ही धरती पर सबको आश्रय मिलता है एक ही प्राण वायु सबको सांस लेने देती है एक ही आकाश के नीचे सबको अवकाश मिलता है एक ही सूर्य से सबको प्रकाश मिलता है तो प्रकृति ने भौतिक जगत में अपने प्राणियों में कोई भेद नहीं रखा ठीक है तो हम अपने को व्यक्तित्व के एक पहलू के हिसाब से जिस अंश में भौतिक दर्शन के स्वीकार करने वाले हैं उसी ढंग से आप सोचिए तो हमें भी प्राणियों में भेद नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए सब अपने सब अपने है एक साहित्यकार की रचना मुझे याद आ गई उसने इस एकता को देखा था भौतिक जगत की एकता को तो उसने लिखा था कि राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ एक राजा प्रजा का रक्षण कर रहा है शासन का कार्य चला रहा है और एक भिखारी भ्क्षा का पात्र लेकर दरवाजे दरवाजे घूम रहा है भिक्षा मांग रहा है एक पक्षी वृक्ष पर बैठकर कर रहा है अपनी अपनी चहत से प्रकृति को गुंजात कर रहा है और एक शिकारी शिकार के लिए सामान लेकर शिकार में घूम रहा है इस फिराक में घूम रहा है कि कोई शिकार मिले और मैं अपनी कला का प्रयोग करूं। एक साधु अपने अपनी आराधना में लगा हुआ है एक व्यक्ति अपनी अपने व्यसन से प्रेरित होकर वासना की पूर्ति के लिए दौड़ धूप में लगा हुआ है तो पक्षी सो गया वृक्ष पर बहेलिया सो गया वृक्ष के नीचे राजा सोया है महल में भिखारी सोया है धोपड़ी में सो गए है जब सब सबके भीतर एक जीवन स्पंदित हो रहा है सबके भीतर हृदय में धड़कन हो रही है सबकी सांस चल रही है और उस सांस की गति में उस हृदय के स्पंदन में कोई भेद नहीं मालूम होता है सब एक समान और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक ही महाप्राण एक ही निद्रा में आराम में सांस ले रहा हो तो ऐसा लगता है की जैसा बहे के भीतर और पक्षी के भीतर राजा के भीतर भिखारी के भीतर साधु के भीतर व्यक्ति के भीतर इस निद्रा काल में जो सांस चल रही है जो प्राण का संचार हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे एक ही महाप्राण का संचार सभी शरीरों में अलग अलग जगह पर अलग अलग शरीरों में हो रहा है तो मुझे आश्चर्य है मुझे बड़ा भारी दुख है इस बात का कि इस समय तो सब के सब एक समान हैं, लेकिन भाई आँख खुलने के बाद संसार में जब काम करने चलते हैं, तो क्यों एक दूसरे के विपरीत हो जाते है जगत की जो शक्ति है उसकी एकता का कितना सुंदर दर्शन है एकता लगती है कि नहीं एक है। तो एक ही प्राण वायु से सभी सांस लेते हैं, एक ही सूर्य से सभी प्रकाश लेते हैं, जब एक ही प्रकृति के विधान से सब शरीरों की उत्पत्ति और उनका रक्षण उनका मेंटेनेंस उनका पालन पोषण उसी प्रकृति के विधान से सबका विघटन नहीं हो रहा है हर स्थिति में हो रहा है अनवरत रूप से हो रहा है तो ऐसा होते हुए भी फिर जब, जब हम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो भेद क्यों मान लेते हैं एक दूसरे के घातक क्यों हो जाते हैं एक दूसरे में भेद क्यों पैदा कर लेते हैं तो ऐसा कर लेने का परिणाम यह है कि हमारे भीतर भी विकार पैदा हो गए और बाहर भी संघर्ष पैदा हो गया भेद मानने का यह फल हुआ कि मेरे भीतर राग देश बन गया और बाहर में उसके परिणाम से संघर्ष बन गया तो वर्ग वर्ग में संघर्ष हो गया देश देश में संघर्ष हो गया जाति जाति में संघर्ष हो गया व्यक्ति व्यक्ति में संघर्ष हो गया अनेक एक प्राणियों का दूसरे प्राणियों से संघर्ष चल रहा है और मेरी दृष्टि मनोवैज्ञानिक ऐसी दशा पर जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति के भीतर भी संघर्ष चलता रहता है विचार करता है तो कहता है कि भाई किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, विवेक विरोधी कर्म मत करो मिथ्या आचरण मत रखो तो विवेक कहता है कि ऐसा मत करो और रुचि कहती है कि ऐसा करो तो एक व्यक्ति के भीतर भी संघर्ष चलता रहता है जब जब का प्रकाश जोर मारता है तो हम लोग कहते हैं कि अब से कभी नहीं करेंगे और और उसके बाद जब सुख का प्रलोभन दुख का भय मिथ्या अभिमान झूठा सम्मान फसाता है तो कोई बात नहीं एक अकेले मैं ही छोड़े सारी दुनिया ऐसे कर रही है तुम्हु कर डालो आज हमारा आपका अपने ही द्वारा दुआ दुआ दुआ दुआ दुआ नहीं है हमारे पर फलित नहीं हो रहा है सुना हुआ सत्संग सुनी हुई सत् चर्चा हमारे काम नहीं आ रही है क्या हो रहा है भाई सोचो तो तो सही, ऐसा कैसे हो गया ऐसी विडम्बना मनुष्य के व्यक्तित्व के भीतर और इतनी विषमता उसी भौतिक जगत में एक ही सूर्य से प्रकाश लेने वाले ताप लेने वाले एक ही प्राण वायु ऐसी सास लेने वाले परस्पर एक दूसरे के घातक बन गए हैं राग द्वेष की अग्नि जल रही है हृदय में शुष्कता और कठोरता भर रहा है तो मानते हैं प्रभु प्रेम अनमोल तत्व चाहिए अपने को जिसका संसार में मूल्य चुकाया ही नहीं जा सकता ऐसा अलौकिक अनमोल भगवत अनुराग अपने को चाहिए तो वो स्वामी तो की बात मुझे याद आ जाती है भाग छोड़ दो करनी अपनी तो बहुत छोटी है एक ही धरती पर रहने वाले हम सब भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपने पन का भाव नहीं रख सकते तो हमारा जगत में धरती पर पांव रखने का अधिकार नहीं है ऐसा मैं अपने को तो सावधान करती रहती हूँ धरती माता जब सबको आश्रय दे रही है और उन्हीं के दिए हुए आश्रय से तुम शरीर लेकर इस धरती पर खड़े हो तो तुम भी उसी उसी पर आश्रय ले रहे हो दूसरे शरीर भी उसी पर आश्रित हो रहे हैं फिर भी तुमने अपने को दूसरों को न, न, न, मारने वाला कैसे समझ लिया इतना अधिकार तुमने कैसे मान लिया और अगर तुमने इतना अधिकार माना और एक को अपना और दूसरे को पराया करके माना और एक को सुख देने के लिए दूसरे को दुख देना पसंद किया तो उसी के परिणाम से राग द्वेश में फंस गए उसी ज्वाला से रस सूख गया तो अब साधु संतों के पास फिर रहे हो और कह रहे हो कि महाराज मुझे कोई तो सरल उपाय बता दीजिए कि गृहस्थियों को परमात्मा मिल जाए तो, तो किसी भी स्टैंड पर व्यक्ति को खराब तो होना चाहिए चाहे जब, जब भौतिक तत्वों को लेकर के जगत में हम विचरण कर रहे हैं तो हमारे जीवन का एक अनिवार्य पहलू है जिसका निर्वाह हम लोगो को भौतिक दर्शन के के पर ही करना चाहिए जब अपने में अमरत्व की मांग है और आध्यात्मिक विकास अपना चाहते हैं, तो जीवन के दार्शनिक सत्य को सामने रखना ही चाहिए अगर परम प्रेम की प्यास है प्रेम स्वरूप परमात्मा के रस से अपने को खींचना ही चाहते हैं। तो हम लोगो तो को आर्थिक दर्शन के सत्य को लेकर चलना ही चाहिए तो मैंने तो मनुष्य के व्यक्तित्व तो को सम्पूर्णता में देखा है मनुष्य के व्यक्तित्व तो के विश्लेषण का विज्ञान जब पढ़ाया गया तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा और मैंने सोचा कि ये गलत बात है कि किसी व्यक्ति को लोग कहते हैं की ये तो भौतिकवादी है मटेरियलिस्ट है किसी को कहते हैं ये स्पिरिचुअलिस्ट हैं, किसी को कहते हैं कि ये गोड थीरिंग है भगवान के भक्त हैं, भगवान से डर के उनके विधान को मानकर चलने वाले हैं, तो भाई वो व्यक्ति कैसा है जिसमें से भौतिकता निकाल दो तो व्यक्ति तो बनेगा आपका नहीं बनेगा शरीरों के हिस्से को निकाल दो तो व्यक्ति है नहीं है उसके आध्यात्मिकता को निकाल दो उसमें से अनुत्पन्न अविनाशी तत्व को हटा दो तो उसका अस्तित्व है नहीं है उसमें से श्रद्धा भक्ति प्रेम का हिस्सा निकाल दो तो वो आदमी है नहीं है तो ये बड़ा भारी भ्रम है कि किसी को हम लोग भौतिकवादी ग्रुप में रखते हैं किसी को अध्यात्मवादी सीमा में बांधते है किसी को ईश्वरवादी सीमा में बांधते है ये बिल्कुल भ्रमात्मक बात है व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यक्तित्व तीनों ही प्रकार के सत्य पर आधारित है और जब हम संसार के साथ व्यवहार करने चलते हैं तो हमको पूरा पूरा भौतिकवादी होना चाहिए किस से कि सारी सृष्टि एक है अब आप सोच करके देखिए कि सभी को अपना मानना भौतिक के दृष्टिकोण से सबके लिए कितना कल्याणकारी है आप डरिएगा नहीं माताएं डर जाए की सबको अपना मानेंगे तो हम हमको सबके लिए रोटी नहीं बना सकती और भाई लोग डर जाएं कि भाई सबको अपना मानेंगे तो हम सबके लिए कमाई नहीं कर सकते तो सो नहीं है प्रकृति की शक्ति कम नहीं है आपके भरोसे उसने प्राणियों को पैदा नहीं किया है कि तुम ही सबको खिलाओगे कि तुम ही सबके लिए रसोई बनाओगी तो हमारी दृष्टि चलेगी तो प्रकृति की शक्ति कमजोर नहीं है डरने की बात नहीं है यह सलाह इस सत्य का आधार आपको इसलिए दिया जा रहा है कि जगत की ओर आपकी दृष्टि जाए और विश्व और एकता के विश्व जीवन की एकता को सामने रखकर व्यवहार आप नहीं करेंगे तो संसार में संघर्ष पैदा करेंगे अपना पसंद करेंगे तो ये अभिष्ट है किसी को देख? नहीं है। तो आप जब सामाजिक व्यक्ति होकर समाज में विचरण करते हैं तो विश्व जीवन की एकता को लेना ही पड़ेगा तभी विश्व की शांति सुरक्षित रहेगी और क्यूँकी आपके साथ अभी तक शरीर लगा हुआ है इसलिए सबको अपना मान करके जब भीतर ऐसी दुर्भावना का अंत करेंगे तभी आपके चित्त की शुद्धि होगी, तभी आप अध्यात्म जीवन में प्रवेश पाएंगे तो व्यक्ति के कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण के लिए आवश्यक बात है कि हम विश्व जीवन की एकता को ध्यान में रखकर सबको अपना माने सबको अपना मानने का अर्थ क्या है तो क्रियात्मक सेवा करेंगे निकटवर्ती जनसमुदाय का और भावात्मक सेवा करेंगे सारे विश्व का कठिनाई तो पड़ेगी नहीं पड़ेगी कम, कमाई हुई संपत्ति लगा दो चार बच्चों के लालन पालन शिक्षण में उन्हीं को अधिकारी मान करके उनका जरूरी काम करने में लगा दो कोई दोष नहीं लगेगा भला मनाओ सब बच्चों का है भगवान सारी सृष्टि के सब बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो जाए सबकी उन्नति हो जाए सबका कल्याण हो जाए सब सुखी रहे महंगाई करेगी नहीं पड़ेगी फिर जब पैदा किए हुए बच्चे समर्थ हो गए तो अब मोह के अंधकार में मत पड़े रहो अब जो बाकी बच गई है शक्ति बाकी बच गई है संपत्ति, वो उन बच्चों का मानो जिनके माता पिता नहीं हैं, अथवा जिनके माता पिता असमर्थ हैं, उनको मानो अथवा उन बच्चों की मानो कि जो अधिक प्रतिभावान है जो तुम्हारे बच्चों से अधिक होनहार है जो तुम्हारे बच्चों से अधिक उन्नतिशील होकर संसार की सेवा कर सकते हैं, उनकी मानो तो यहाँ से आपके हृदय का विस्तार आरंभ हो जाएगा आज क्या हो गया है की हृदय इतना संकीर्ण हो गया कि जगतपति और जगत जनवी जगत पिता परमात्मा के प्यारे होना पसंद करते हैं और अपने बच्चों को और भाई के बच्चों को समान दृष्टि से नहीं देख सकते तो, तो पिता तुम्ही हो माता तुम्हें हो ये कछन में रह जाता है और दो बच्चों का बाप मई हूँ दो बच्चों की माँ में हूँ ये जीवन में रह जाता है तो दो के माँ बाप आप हैं तो बाकी किसके हैं तो जिसके भी होंगे मेरी बल, बला से हमको तो क्या गर्ज है तो आपको गरज नहीं है तो राग द्वेष नहीं मिटेगा राग द्वेष नहीं मिटेगा तो चित्त शुद्ध नहीं होगा चित्त शुद्ध नहीं होगा तो सामाजिक कष्ट भी नहीं मिटेगा व्यक्ति का कल्याण भी नहीं होगा आपने सुना होगा कितनी फैक्ट्रिया बन गई हैं दवाई बनाने की जिनमें आधी के आधे हिस्से में दवाई है तो आधे हिस्से में हल्दी का पाउडर है मैं कल्पना नहीं कर रही हूँ लोगो की, की संस्था में जो बड़े उसके नेता है उनकी कही हुई बात बता रही हूँ क्या हो गया उसी धरती पर तुमको आश्रय मिला उसी हवा से सांस लेकर जी रहे हो और उसी प्रकृति का पदार्थ लेकर प्रकृति के दूसरे प्राणी को मारना चाह रहे हो तो एक को तो अपना मानना दूसरों को पराया मानना उसका यही फल होगा कि दो चार बच्चे जो तुमने पैदा किए लोग प्रेरित होकर के, उनके लिए हम बहुत धन इकट्ठा करके जायेंगे ऐसा सोच करके एक परिवार को श्री संपन्न बनाने के लिए प्रकृति के को परिवारों को बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और फिर चाहते हैं कि आधे घंटे के लिए आंख बंद करूं तो समाधि का आनंद मिल जाए तो ये संभव है नहीं है इसलिए साधक को जगत के ना ऐसी शुद्ध भौतिकवादी होना चाहिए की नहीं चाहिए होना चाहिए तो भौतिक बाघ एक दर्शन है उसका एक सत्य है और आजकल की हवा में जो मिटीरियलिस्टिक पॉइंट्स ऑफ व्यू की धूम मची है उसको तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भैया ये तो भोग बाघ है बदतमीजी बाघ है ये दार्शनिक सत्य नहीं है की खाओ पियो मौत करो और अपने पास जो है वो तो भी अपना है और दूसरों के पास जो है वो भी छीन झपट के लाओ तो ये भौतिक दर्शन नहीं है ये भोगदाद है ये बर्बादी का तरीका है तो आप सत्संगी भाई बहन हैं, भौतिकवाद का अर्थ भी अपनी दृष्टि में रख लीजिए और इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवत भक्त बनना चाहता है उसको भी और निज स्वरूप ऐसी अभिन होना चाहता है उसको भी प्राकृतिक विशालता के साथ भाई बंधुओं के संग व्यवहार करना पड़ेगा अगर उसमें आप सीमा रखेंगे औ, और तो, और गृहवासियों को और मोह के मोह के प्रभाव से जो आक्रांत लोग हैं संकीर्ण वाले उनको तो माफ कर देती हूँ मैं छोड़ दो उनको अब साधकों को ले लो सत्संगियों को ले लो समझदारों को ले लो तो वे क्या कहेंगे कि ये तो ईश्वर के मानने वाले हैं तो ये मेरे अपने निकटस्थ मेरे जात भाई है और ये तो स्पिरिचुअलिस्ट हैं तो ये दुनिया के बेकार लोग हैं इनको छोड़ दो एक किनारे अच्छी बात तो ये तो आस्तिक हैं ये हमारे प्रिय बंधु हैं और ये तो ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं अनिश्वर वादी है तो ये बहुत बुरे हैं छोड़ दो इनको अलग तो ऐसा करके भी अगर दिल में भेदभाव हो गया की ईश्वरवादी को ईश्वरवादी अधिक प्यारा लगता है और भौतिकवादी दुश्मन के समान लगता है गैर के समान लगता है तो तुम्हारे ही जीवन में तुम्हारा ईश्वरवाद सिद्ध नहीं होगा क्यों? क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में अनिश्वर वादी वो प्यारा तो है नहीं समझ में आ रहा है तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अरे भैया वो ईश्वरवादी कैसा कि जिसको अनिश्वर प्राणों के समान प्रिय नहीं लगता है वो तो ईश्वरवादी वादी कैसा है जो अनिश्वर को अपने प्यारे के प्यारा नहीं समझता है भाई अनिश्वर भी तो अपने प्यारे का प्यारा ही है और मेरे सामने जब ये विचार आए तो मैंने अपने को समझाया तो ऐसा लगा मुझे कि भाई देखो जब मेरे प्यारे की मौत है कि पांच साधक बनाएंगे तो एक को राम का उपासक एक को कृष्ण का उपासक एक को अनिश्वर एक को अध्यात्मवादी, एक को योगाभ्यासी तो पांच को पांच प्रकार का मेरे प्यारे ने बनाया कि किसी और ने बनाया अगर उन्हीं को मंजूर है कि पांच प्रकार के साधक पांच ढंग से मेरी आराधना करे तो मई कौन होती हूँ की कहूँ शिक्षक हमारे ही तरह वर्ष करो सोचने तो की बात है कि नहीं सृष्टिकर्ता को मंजूर है कि हमारे पांच बच्चे पांच पाँच से मुझको मिलेंगे मेरी आराधना करेंगे तो मेरा कौन सा अधिकार है कि मैं कहूं कि जैसे मैं करती हूं वैसे ही सब लोग करो तो परमात्मा मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे तो हमारे हुक्म में परमात्मा रहेंगे क्या मेरे मना कर देने ऐसी वो किसी साधक को छोड़ देंगे क्या मैं जब साधकों के वर्ग में घेरा डाल देती हूँ तो मेरे दिल में घेरा पड़ गया कि नहीं पड़ गया तो दिल में जब सीमा बन गई दिल में जब भेद की दीवार खड़ी हो गई तो उस असीम अनंत से मिलना कभी संभव होगा तो घेरा डालना दूसरों के लिए कैसा हुआ वो तो दूसरे जाने लेकिन अपना सर्वनाश हो गया कि नहीं जिस उद्देश्य को सिद्ध करने चले थे आप उसी उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी भारी बाधा हो गई इसलिए महाराज जी ने ये, ये तो मैं इतना लंबा विस्तार करके आप को सुना गयी महाराज जी सुन सुन करके तीन वाक्य ब्रह्म वाक्य की तरह उन्होंने कह दिया कि भाई तीन ही दार्शनिक दृष्टिकोण कह सकते है और अगर तुम अपना भला चाहते हो तो हर स्तर पर शक्ति को स्वीकार करो पहली बात मानो सारी सृष्टि में कोई भी कराया नहीं है सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं, इसलिए भाई सबका भला मनाऊ सबके प्रति सद्भाव रखू तो जो आदमी जिसको अपना मान लेता है उसकी बुराई नहीं कर सकता ठीक है ना? तो जब भौतिक भाग की दृष्टि से सारी दृष्टि के सब शरीर धारियों को आप अपना मान लीजिएगा तो भलाई कीजिएगा भले एक के पैसा किसी एक पैसे को एक गिलास जल पिलाएंगे तो भलाई तो करेंगे सीमित ही संख्या में लेकिन भलाई मनाना सबके साथ होगा तो किसी की तकलीफ सुनकर भीतर भीतर स्पष्ट हो जाएगा किसी की बुराई आपको अभिष्ट नहीं रहेगी तो ना किसी का बुरा चाहेंगे आप, ना किसी की निंदा करेंगे आप, ना किसी को बुरा समझेंगे आप, तो भला कल्याण किसका हुआ जगत का हुआ कि आपका हुआ अपना चित्त शुद्ध हो गया दुरा, बुराई करेंगे नहीं बुरा समझेंगे नहीं बुराई चाहेंगे नहीं तो आपको अपने चित्त की शुद्धि अभिष्ट है और इसी जगत में रहते हुए अभिष्ट है समाज के व्यक्तियों के बीच में चलते फिरते विचरण करते हुए आपको चित्त शुद्धि अभिष्ट है तो जुटे में से बुराई का नाश कर दो कैसे तो कर सकोगे कि भाई सभी अपने हैं जगत के नाते सभी अपने हैं तो हम सबको रोटी नहीं खिला सकेंगे हम सबको जल नहीं खिला सकेंगे लेकिन से सबका भला मना सकेंगे इस इस व्यापक साधना को अपनाए बिना कोई व्यक्तिगत जीवन को लेकर कोठली में बंद हो कर के कुछ को अपना कुछ को पराया मानते हुए अगर किसी मंत्र के जाप से अपने को शांत करना चाहे तो वैज्ञानिक सिद्धांत के विपरीत पड़ेगा कभी शांति मिलेगी और इसीलिए मिलती में एक झूठा अभिमान भी, भी हो जाता है कि हम तो बड़े साधक हैं, हम तो अकेले रहते हैं हम तो थो थो थो थो थो थोड़ा सा वस्त्र पहनते हैं हम तो एक समय खा के रहते हैं हम तो सात दिन में एक दिन खाते हैं। क्या बात है भाई शरीर को जैसा अभ्यास दिलाया आपने हो गया तो शरीर धर्म से कहीं कहीं ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति होती है भूखे प्यासे नंगे रहने से कहीं अब अलौकिक जीवन में का अलौकिक तत्व अभिव्यक्त होता है मरणशील शरीर है उसकी उसके हित के लिए जो व्रत चाहिए जो तप चाहिए वो करो और जिन शरीरों का आश्रय छोड़ देने ऐसी अशारीरी जीवन में प्रवेश होता है उन शरीरों के तप का अभिमान लेकर अध्यात्मवादी बन जाओगे नहीं गमोगे नहीं होता है एक बार मैं स्वामी जी महाराज के पास बैठती थी कुछ सीखने के लिए 10 तो मिनट का समय महाराज मुझको देते थे मैं एक प्रश्न पूछ देती महाराज उत्तर दे देते थे मैं लिख के चली जाती फिर 24 घंटे उसी प्रश्न उत्तर पर अपना विचार करती रहती लेख लिखती रहती सोचती रहती संदेह करती रहती प्रश्न बनाती रसी नहीं सब करती दूसरे दिन फिर दस मिनट समय मुझको मिलता तो एक दिन मैं गई तो स्वामी जी महाराज अपनी मस्ती में आप राजा ने कहा देहा जीवन के आनंद में थे तो बड़ा शांत और बहुत प्रसन्न मुद्रा तुम्हें तो दर्शन करने लगी बोली कुछ नहीं रह रहा के भड़ी कि हमारा दस जा रहा है आज का पाठ रह जायेगा मेरा तो मेरे संकल्प को उन्होंने जान लिया खोली और उसी आनंद की मस्ती में चुटकी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाली तुम लोग क्या बुद्धि के चक्कर में पड़े रहते हो अरे मैं तो एक छलान में बुद्धि के पार चला जाता था एक छलान में बुद्धि के पार चला जाता था तो जहाँ इंद्रिय दृष्टि बनी है वहाँ जगत की प्रतीति हो रही है जहाँ बुद्धि दृष्टि बनी है जहाँ जगत के स्वरूप पर विवेचन चल रहा है तो जहाँ जहाँ बुद्धि की सीमा के भीतर भी अगर हम अपने को सीमित रखते हैं, तो देहा जीवन में प्रवेश सम्भव नहीं है तो भीतर में वर्ग का भेद व्यक्ति का भेद मोह की सीमा वर्ग की सीमा पुराग्रह की सीमा न जाने किन किन सीमाओं में हमने अपने को बांध लिया है और उन सारी सीमाओं को रखते हुए उस असीम से अन चाहते हैं, तो सीमा तोड़ो नहीं तो मिलना संभव है इसलिए भौतिकता की उपेक्षा करके आध्यात्मिकता सिद्ध नहीं हो सकती अनु संतजन जो है वो संसार की निंदा करने की सलाह नहीं देते आलोचना करने मात्र से काम चलेगा ऐसा नहीं सिखाते कि बुरा मान लो ओर से रूठ के बैठ जाओ तो संसार से तुम्हारा सिंड छूटेगा ये संभव नहीं है जगत के प्रति जो तुम्हारा देय है वो देना भी है जगत के लिए जो तो सही दृष्टिकोण है उसको अपनाना है और अपने भीतर से ऐसी भाव की सीमा को समाप्त करना है ये भव्य हो गया सभी को तो अपना मानना इस, इस भौतिक दर्शन के शक्ति को जो लेकर चलेगा उसके द्वारा समाज में शांति का विस्तार भी होगा दुर्बल निर्बल की एकता भी स्थापित एक होगी और उसके भीतर की भेदभाव की कीमत टूट जाएगी उसका तो शुद्ध हो जाएगा तो उसे समाधि होने में भी सहायता मिलेगी अब दूसरा स्पिरिचुअलिज्म जो है अध्यात्म दर्शन का सत्य जो है वह ऐसा है कि जो मेरा दृश्य बन गया वह तो पर है और दृश्यों से अतीत अस्तित्व जो है वह मेरा स्व है तो मुझे चाहिए अलौकिक जीवन और शरीर को चाहिए संसार का संपर्क है जो बहुत ही क्लियर कट एक ही व्यक्तित्व के इन दोनों पहलुओं को अलग अलग ढंग से इनकी स्वाभाविकता के अनुसार साधना में नहीं लगाएगा वो शरीरों से असंग नहीं हो सकेगा शरीरों से तादात में नहीं तोड़ सकेगा और शरीरों से ऐसी तादाकूगा नहीं तो अमर जीवन की कल्पना रह जाएगी अमर जीवन का आनंद नहीं मिलेगा तो, तो इसको भी एक साउथ इंडियन माँ है चिन्नम्मा उनका नाम तो उनके एक बड़े अच्छे भक्त है संत है बिलकुल संत हो गए हैं वे जब स्वामी जी महाराज को मिले तो उन्होंने कथा सुनाई और कहा कि मेरे गुरु महाराज अर्थात चिन्नम्मा जी उनके लिए बताया कि हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि उत्तर भारत के प्रज्ञा चक्ष मिलेंगे तब तेरा कल्याण होगा तुम्हें प्रतीक्षा में था महाराज और आप मिल गए हैं तो अब मेरा कल्याण करिए बताइए रास्ता और उन्होंने अपने गुरु का संवाद सुनाया तो कहा कि वो माँ ऐसी विवेकवती माँ थी कि गृहस्थ जीवन में तीन बच्चों की माँ ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर सब समय देह दे विभाजन का खूब स्पष्ट ज्ञान रखता था तो एक दिन वो तीनों बच्चों को भोजन कराने बैठी तो छोटे छोटे पात्र में एक लड़की दो लड़के तीनों बच्चे उनके तीनों को बैठाया है तीनों के सामने भोजन रखा है घी धीक का घी की कटोरी में डाल के ऐसे परस रही है खिलाने के लिए शुरू करने जा रही है तो डाल रही है और भीतर भीतर सोच रही है कि ये तीन बच्चे तेरे हैं, तो बाकी किसके हैं? और बाकी तेरे नहीं हैं, तो ये तीन भी तेरे कैसे हैं? तो डाल रही है और सोच रही है हमारी माता है कहती है हर की व्यक्ति वालों को उपाय बताओ उनके साथ कोई स्पेशल कंसेशन है क्या बिटाया जाएगा तो डालते डालते उनके ध्यान में आ गया नहीं, नहीं, नहीं त्रिकाल में भी मेरा किसी से संबंध नहीं है तो अध्यात्म जीवन का दर्शन आपके सामने आ गया ये अध्यात्म दर्शन का सत्य है कि त्रिकाल में भी इस प्रतीत होने वाली सृष्टि से मेरा किसी संबंध नहीं है तो वो तरफ ऐसी तरफ ऐसी बच्चे बच्चों ने खाना शुरू किया और वो निकल करके वहाँ से चली गयी घर के बाहर दरवाजे पर थोड़ी दूर पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गयी वो तो सास और पति और बच्चे सब लोग जानते थे इनके भीतर जब जब जागृत होता है पता नहीं क्या होता है ज्ञान का प्रभाव आता है की तो ये हो जाती है तो दस बजे रात तक सबने प्रतीक्षा की अब उसके आ जाएंगी तो दरवाजा बंद करेंगे सोएंगी कोई नहीं उसके धीरे तो धीरे जाकर के लोगों ने मनाना शुरू किया कि भाई बहुत देर हो रही है अब चलिए कहाँ जाएं अच्छा, शरीरों से तादाद उत्तरता तो कहाँ जाएं कौन जाए क्यों जाए सात बिचारी क्या उत्तर दे पति बिचारे क्या उत्तर दे कोई कुछ किसी से कुछ उत्तर देते बना नहीं और उसके बाद से चिन्म्मा को फिर किसी ने घर में देखा नहीं बहुत दूर प्रसन्न शरीर कपड़े कपड़ा है तो ठीक है नहीं है तो नहीं है देहाती जीवन के आनंद में ऐसी मस्त रहने वाली माँ तो मगर के लोग दुख से दुखी सत्य के जिज्ञासु, साधक समाज के लोग सब चले जाते जंगल में जहाँ पता चलता कि वहाँ आरोप आज जल माँ है वो सब लोग दूर दूर घेरा डाल करके बैठते पुरुष लोग जा नहीं सकते थे ठिकाना नहीं कि उनके गदन पर कपड़ा है कि नहीं है वो सब दूर दूर घेरा डाल करके बैठ जाते और जब कभी उनकी मस्ती में आ गई उसके बैठी लोगों की ओर देखा तो पूछती बोल तेरा क्या दुख है तो वो संत बताते है की माँ का पूछना की तेरा क्या दुख है दुखी का दुख खत्म हो जाता था जिज्ञास जिज्ञासा कर गया बहुत व्यग्र होकर गया ये प्रश्न है ये प्रश्न है भीतर लेकर गया बैठा है शिक्षा माँ अपनी मस्ती में मस्त है ना शरीर है ना संसार है निजी स्वरूप की मस्ती है आनंद है और कुछ नहीं है आनंद में अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो जब तक वैसी है ऐसी है और जगत के कल्याण के लिए सृष्टिकर्ता के मंगल में गुभाम ऐसी सभी उन, उनकी आंख खुली उन्होंने जगत की ओर देखा तो बिना आपके कुछ कहे अपनी ओर से पूछेगी बोल तेरा क्या प्रश्न है और माँ ने पूछा कि क्या प्रश्न है तो प्रश्न करता की भीतर उत्तर आ गया माँ प्रश्न का उत्तर मिल गया जाओ जाओ, उधर भाग जाऊ जात्म दर्शन का जो सत्य है सचमुच मेरा कभी भी प्रतीक होने वाले जगत ऐसी किसी से अथात्म दर्शन के सत्य में परमात्मा को मान मां करके चलने की बात है ही नहीं तो परमात्मा शब्द को तो वहाँ आता नहीं है निज स्वरूप आता है नित्य तत्व आता है अविनाशी तत्व आता है तो उसके अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व ही नहीं है और किसी से मेरा प्रकार में भी संबंधी नहीं है यह सख्ती इतना जोरदार होता है और इसी को मैं मानव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार मानती हूँ सब सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक छोटा सा शरीर का आकार लेकर धरती में हम विक्रम कर रहे हैं और इसीम ऐसी शरीर के रहते हुए ज्ञान के प्रकाश में शरीरों से ऐसी और शरीर आनंद का अनुभव आप कर सकते हैं ये कोई मामूली बात है तो कितना बड़ा संस्कार है कितनी बड़ी बात है उस पर दृष्टि जाती नहीं तो तो हम लोग अजनबी अजनवी, अजनवी चीजों को अपने ड्रॉइंग रूम में इकट्ठा करके उसके दम पर मन बहलाना चाहते कितना धोखा है सबसे तुम्हारा मन और जड़ जगत की वस्तुओं से बहल जाएगा वो तो ऐसा कभी नहीं करेगा तुम चाहे कुछ <स्तियों> करो तो दुर्दशा में बेचारे मन का दोष है कि अपना अपना दोष है कितना बड़ा भ्रम है तो अध्यात्म दर्शन का जो सत्य है उसको अगर जीवन में सामने रख कर प्रवृत्ति और निवृत्ति को अनिवार्य रूप से जीवन में न रखो तो का तो तो उपाय है कि शरीर की सीमा से पार करके उस असीम आनंद का अनुभव कर सकोगे अरे भाई बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्त्र भूषण से नहीं सजाया तो भूति लगा करके उसको विशेष बना लो हो गया काम हीरा मोती उतार दिया तो तुलसी के दाने बांध करके कर लो श्रृंगार आगे नहीं है? तो जो दार्शनिक खत्य हैं वो बड़ा जोरदार है आंख बंद करने से नहीं होगा छिपने से नहीं होगा भागने से नहीं होगा विजय के प्रकाश में देखकर तीनों शरीरों से संबंध तोड़ में तोड़गा